एक समय ये अपनी कन्या को साथ लेकर ब्रह्मजी के पास संगीत सुनने के लिए गए थे वहाँ पर ब्रह्मजी के पास केवल दो घड़ी विश्राम किया था किंतु ब्रह्मजी की वह दो घड़ी मानव वर्षामान से अनेक युगों की हो गई थी वहां से राजा युवाअस्था में ही अपनी पुरी को वापस लौट आए तो उन्होंने देखा कि उनकी पुरी में यादू वंशों के राजा राज्य कर रहे थे। उसके चारों तरफ बड़े-बड़े द्वार बने थे। और अब उसी कुरुष्ठली पुरी को द्वारी का पुरी कहते हैं। उस द्वारी का पुरी में वासुदेव, प्रभीत, प्रमुख भोज, वृष्णि और अंधक वंश के लोग रह रहे थे। शत्रुओं को जीतने वाल इस रहस्य को जानकर अपनी कन्या रेवति जी का विवाह बलदेव जी के साथ कर दिया और आप सोए मेरु पर्वत की चोटी पर जाकर तपस्या करने लगे बलराम जी ने रेवता के साथ दांपत्य सुख प्राप्त किया यह जगत प्रसिद्ध बात है सूत जी से इस प्रकार कथा सुनकर ऋषियों ने कहा ऋषि बोले हे सूत जी अनेक युग के बीत जाने पर भी रेवती जी पर वृद्धावस्था नहीं आई यह कैसे संभव है मेरु पर्वत के तपस्या करने के लिए राजा राजा शरियति के जाने पर उनके किस प्रकार संतान पैदा हुई जो आज भी पृथ्वी पर उनके नाम से प्रसिद्ध है आप हमको क्रम इनका वर्णन सुनाइए ब्रह्म की सभा कितने देवगण निवास करते हैं वहां के गंधर्व कैसे हैं जिनके संगीत को सुनकर राजा रेवत ने इतने लंबे समय को दो घड़ी माना है सूत जी बोले हे ऋषियों ब्रह्मलोक को जाने वाले प्राणी को न वृद्ध अवस्था आती है ना उसे भूख सताती है और ना उसको प्यास लगती है उसे नामोद का डर है ना किसी प्रकार का ना उसे किसी प्रकार के रोग ही घेरते हैं हे हे व्रतधारी ऋषिगण उस गांधर्व विद्या के विषय में मैं आप लोगों को कुछ बात बता रहा हूँ, सूत जी बोले ऋषिगण उस गंधर्व संगीत शास्त्र में सात स्वर में होते हैं तीन ग्राम होते हैं 21 21 मूर्छनाएं होती हैं जो 49 ताल होते हैं इसी को स्वरमन्ल कहते हैं, श्लोज, रसभ, गांधार, मध्यम, पंचम, धेवत और निशाद ये सात स्वर कहलाते हैं। सोवेरी, हरिनासिया, कलोपवला, शुद्ध मध्यमा, शांगी, पावनी और द्रष्टा का इत्यादि ये मध्यग्राम के नाम से पुकारे जाते हैं। उत्तरमंद, जननी, उत्तरायता शुद्ध सन्ध्या इत्यादि शरज़ग्राम से कहे जाते हैं इसको सात्वी मानना चाहिए अग्निस्तोमक वाज्पीक पौंड्रक अश्वमेधिक राजसयु चक्रस्वर्ण गोसव महावृष्टिक तथा ब्रह्मदान प्रजापात्ते नागपक्षास्रेय गोतर है क्रांत मृग क्रांत सुंदर विष्णु क्रांत सूर्यकांत मत कोकिल वादीन सावित्री धर्म सावितृ सर्वतो भद्र सुवर्ण सुतंद्र, विष्णु वेशनेवर, सागर विजय हस, तुंबरु प्रिय अधात्र्य तथा इत्यादि ये सभी गांधार ग्रामों की प्रशंसा गंधर्वों ने करी है ये विद्या नारद तथा अलंबुश को अधिक प्रिय के भीम सेन ने भी इनकी प्रशंसा नागरों से भी की थी। विकल उपनित विनत अभिरम्म्य शुकु पूर्ण नटक ये सभी गांधार ग्राम में कहे जाते हैं। मध्य है। ग्रामों की संख्या 20 है, श्रणज ग्रामों की संख्या 14 मानी जाती है। इसके बाद गांधार ग्राम की संख्या को पंद्रह मानते हैं। प्रजापति ब्रह्मज सोवेरी के साथ गांधारी का गान करते हैं उत्तर अधिकारी स्वरों के देवता ब्रह्मजीही माने जाते हैं देश में उत्पन्न होने के कारण मूर्छना हरिनस्या के नाम से पुकारे जाते हैं इंद्र इसके देवता माने जाते हैं संपूर्ण स्वर मंडल को मर्त्वों द्वारा प्रसारण पूर्वक ग्रहण करने के कारण कलोपंता के देवता जो मरुत माने जाते हैं मरु देश में उत्पन्न होने के कारण मुर्चना को शुद्ध मध्यमा कहते हैं इसमें शुद्ध स्वर मध्य माना जाता है इसके गंधर्व देवता सिद्धों को मार्ग दिखलाते समय मृगों के साथ भूमने के कारण मूर्छना को मार्गी के नाम से पुकारते हैं इसके देवता मृगेंद्र माने जाते हैं यह मूर्छना अनेक स्वरों का भूत होने के कारण बहुत से नगरों में गाय जाने वाले स्वरों में प्रयुक्त होती है जो रजनी नाम की मूर्छना रजो उसका उत्तरवर्ती ताल भी पहले का अनुयई है इससे उसका नाम भी उत्तरमंद्र कहा जाता है जो विस्तृत और उत्तरवर्ती होने के कारण देवत की मुर्छना उत्तरायन है, उसके अधिदेवता पितरगण है। जो श्राद्ध में पूजे जाते हैं। शलजस्वर से महर्षियों ने अग्नि की उपासना की थी। शलजिक नाम से कहा जाता है, पंचम स्वर की मुर्छना से सतपुरुषों का मन मुर्चित हो जाता है। यह यक्षों की पत्नियों की मुर्छना कही गई है। इससे इसका नाम यक्� दृष्टि मात्र से फैलाने वाले नाग, जिस मुर्शना को सुनकर चल फिर नहीं सकते और ब्रह्मा द्वारा मृतक के समान हो जाते हैं, इसको अहिर मुर्छा कहते हैं। इसके अधिदेवता वरुण हैं, जिस स्वर का अनुकरण कर, जिसका गान करते हैं, उस सब उत्तम मुर्शना के अधिदेवता गरुण हैं, अश्व के समान, तीव या जिसे सुनकर घोड़े बिहार करने लगते हैं, जो उस मुर्छना का नाम अश्व कांता है, उसके अधी देवता दोनों अश्वनिकुमार हैं। गांधार राग के शब्दों से गो पृथ्वी को धारण करते हैं, इसलिए इसको गांधारी मुर्छना कहते हैं। इसके अधिदेवता गांधर्व हैं। गांधर्व के बाद जिस मुर्छना की उत्पत्� उसे उत्तर गांधारी कहते हैं इसके अधिदेवता वसुगण है शलज नाम की मुर्छना सबसे पहले ब्रह्मा जी के सामने आई इससे इसका महत्व अधिक है इसके अधिदेवता अनल है मंद पश्चता नामक मुर्छना का विस्तार बहुत अधिक है इसके प्रभाव दिव्य है जो इसके अधिदेवता पंचम है इस प्रकार सप्त स्वर सप्त मूर्छना और उनके ये छह साधारण भेदों का वर्णन मैंने आपसे किया है वायु पुराण का 86 अध्याय संपूर्ण वायु पुराण का 87 अध्याय प्रारंभ गीतों के अलंकारों का वर्णन अब मैं 300 संगीत के अलंकारों अपने अपने वर्णों को एवं पद समूह के संयोग से संगठित होने को ही अलंकार कहते हैं पद एवं वाक्य के योगार्थ के द्वारा अलंकार की पूर्ति होती है गीतों के तीन स्थान होते हैं अरुस्थल कंठ शिर इन तीनों स्थानों में प्रारंभ किया है कि स्वर उत्तम होता है प्रकृति वर्णों की संख्या चार है और विचार भी 4 प्रकार के होते हैं विकल्प से ये आठ प्रकार के होते हैं देवर्ण इनकी सोलह संख्या बताते हैं वर्णों के तत्त्वज्ञान चार वर्ण निम्ब बताते हैं स्थाई संचारी आरोहण अवरोहण स्थाई भाव जिसमें एक ही प्रकार का भाव वर्ण में जिसका संचरण होता है वह स्थाई भाव कहलाता है संचारी भाव विभिन्न प्रकार के भावों में जिसका संच अवरोहन जिसकी निम्न गति होती है, वह अवरोहन होता है। आरोहण जिसकी गति उन्नतिशील होती है, यह सब वर्ण वित्ता लोग बताते हैं। इन्हीं चारों प्रकार के वर्णों के अलंकार सुनिए। प्रधानत है अलंकारों के निम्न चार भेद हैं: स्थापनी, क्रमरेजित, प्रसाद और प्रस्तार। उष्टकल, नामक, विकृत स्वर एक स्थान से उत्पन्न होकर दूसरे स्थान में समाप्त होते हैं। उस आवर्त घुमाव की उत्पत्ति और उसका क्रम दोनों परिणाम के अनुरूप करना चाहिए। अन्य कुमार नामक स्वर को अति अल्प विस्तार करने वाला जानना चाहिए। दूसरा अपांग नामक और मात्रातिक, कुलारिक नामक अलंक शैन नामक स्वर एक ही स्थान में उत्पन्न होता है और कला मात्र के अंतर प्रतिष्ठित होता है इसी स्वर में बुद्धि विलक्षण होती है इसी शैन स्वर को उत्तर अवरोह कहते हैं